ओम। श्री परमात्म नमः अथ सप्तशोध्यार्जुन उवाच ये शास्त्रिधिमुत्सृज्य यजया निष्ठाकृष्ण रजस्तमः पदछेद ये शास्त्र यजते श्रद्धया अन्वता सत्वरज्तम इव श हे कृष्ण ये जो मनुष्य शास्त्र शास्त्रविधि को उत्सृज्य त्याग कर श्रद्धया श्रद्धा से अन्विताह युक्त हुए यजंती देवादि का पूजन करते हैं तमाम उनकी निष्ठा स्थिति तु तो फिर का कौन सी है सत्व सात्विकी है आहो अथवा रज राजसी किंवा तमह तामसी श्री भगवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सात्विकी स्वभाजा सात्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्वीराजसी तामसी चेति ताम त्रिविधा पदछेदिवती श्रद्धा देहि नाम देहीनाम सा स्वभाजा तामसी च इति शृणु न्वय एवं शब्दार्थ देना मनुष्यों की सा वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभावजा स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा श्रद्धा सात्विकी सात्विकी और राजसी राजसी राज्य तथा तामसी तामसी इति ऐसे त्रिविधा तीनों प्रकार की एव ही भवती होती है ताम उसको तु मत्त मुझसे श्रृणु सुन सत्वानुपाशरवश भवति त शा पुरुषो यो स यद्छेद सत्नुप्रद्धा भारत श्रद्धा पुष्रद्ध सह एव सन्वय एवं शब्दार्थ भारत हे भारत सर्वस्य सभी मनुष्यों की श्रद्धा श्रद्धा सत्वानुपा उनके अंतकरण की अनुरूप भवती होती है अयम यह पुरुषः पुरुष श्रद्धाममय श्रद्धामय है अतः इसलिए यह जो पुरुष यश्रद्ध जैसी श्रद्धा वाला है सह वह स्वयं एवं भी सह वही है यजंते सात्विकादेवान प्रेतान यजन्ते यक्षासीजसा प्रेतान्भूतगण यजंतेमसा जान पदछेद यजंते सात्का प्रेतान राजसा प्रेतान्भूतगण यजन्ते मसाहना अन्वय एवं शब्दार्थ सात्विक सात्विक पुरुष देवान देवों को यजंती पूजती हैं राजसाह राजस पुरुष यक्षरक्षांसी यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य अन्य जो तामसाह, तामस जनाह, मनुष्य हैं वे प्रेतान् प्रीत च और भूतगणान भूतगणों को यजंती पूजते हैं अशास्त्र विहि घोरम तप्य ये तपोजना दंभाहंकारशयुक्तामगबलाता पदछेदास्त्र घोर तप्य ये तपा जान दंभाहंकारशयुक्तामगलाता अन्वय शब्दार्थः ये जो जनाह मनुष्य अशास्त्र विहित शास्त्रविधि से रहित केवल मनह कल्पित घोरम घोर तपह तपको तप्यन्ते तप्ते हैं तथा दम्भा से युक्ता दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामराग काम आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं कर्षंत शरीरस्थम भूतग्राम चेतसैवांतः शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चयान कर्शयत शरीरस्थम भूतग्राम अचेत मेअ शरीरस्थम तान विदि आसुर निश्चया अन्वय एवं शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को भूतसमुदाय और अंत शरीरस्थम अंतकरण में स्थित माम मुझ परमात्मा को एवं भी कर्षयंत कृष करने वाले हैं तान उन अचेत अज्ञानियों को तु आसुरश्चयान आसुर स्वभाव वाली विद्धि जान त्रिविधो प्रियः, पदच्छेदः। आहारस्वीध तु दानम तेदमीम त्रिविधः पदछेद प्रियः, यज्ञः तपः तथा दान षा भेद अन्वय एवं शब्दार्थः आहारः भोजन अपि भी सर्वस्य सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार त्रिविधः तीन प्रकार का प्रियः प्रिय भवति होता है तो और तथा वैसे ही यज्ञ यज्ञ तपह तप और दानम दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं तेषाम उनके इमम इस पृथक पृथक भेदम भेद को तो मुझसे श्रीलू सुन आयुस्य सुखप्रीतिवर्धना रसिया स्निग्धा स्थिर हृद्या आहारा सात्विक्रिया पदछेद आयुसत्वारोह्य सुखप्रीतिवर्धना रसियानि स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकिया अन्वय इव शब्दा आयुसल आग्य सुख आयु बुद्धि आयुबुद्धिबल आग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाली रस्या रसयुक्त स्निग्धाह चिकने और स्थिराह स्थिर रहने वाले तथा हृद्या स्वभाव से ही मन को प्री ऐसे आहाराह आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक प्रिया सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं कटवम्लवणात्युषण तीक्षण विदाहीन आहार राजसचेष्टा दुख शोकामय प्रदाय पदछेद अति अतिषण तीक्षण रोक्षा विदाहीन आहारा राजसस्य दुखशोकामय अन्वय शब्दार्थः शब्द कड़वे अम्ल खट्टे लवण अति उष्णः बहुत गरम तीक्षण तीखे चटपटा रुक्ष रूखे सूखा विदाहन दाहकारक जलन, शील, दुख, शोक आमय प्रदाह दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाली आहारा आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजसस्य, राजस पुरुष को इष्ट प्रिय होते हैं या तम गसम पोती परूषि च उच्छिष्टमी चाध्यम भोजनम तामस प्रिय्छेद यातयाम गोती परूषि चिष्टमी चमेध्यम भोजनम तामस यत् जो भोजनम भोजन यातयाम अधपका गतरसम रस पुति दुर्गंध युक्त प्रयुषित बासी च और उष्टम जूठा है च तथा जो अमेध्यम अपवित्रपि भी है तत वह भोजन तामस तामस पुरुष को प्रिय होता है यज्ञो विधि दृष्टो अफलाकांक्षो विधिदृष्टो यज्य यव्यमेति मन सत्त्व पदछेद अफलाकांक्षी यज्ञ विधिदेस्तव्यम एवती इज्यते सत्कन्वय एव इति मनः सात्विकः एवम् शब्दार्थः शब्द जो विधिद शास्त्र विधि से नियत यज्ञ यज्ञ यस्तव्यम एव करना ही कर्तव्य है इति इस प्रकार मन मन को समाधाय समाधान करके अफलाकांक्ष भी फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा इजते किया जाता है स वह सात्विक है सात् अभिसधल दम्भाथम चयत ईजते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञ विधिराज संपद्छेद अभिसधा तो फल अपि च एवयत् दंभामी चेयते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञ विधिराजसम शब्द हे अर्जुन भरतश्रेष्ठ एव केवल केवलदंभाचरण के ही लिए च अथवा फलम फल को अपि भी अभी संधाय दृष्टि में रखकर यत जो यज्ञ इज्जति किया जाता है तम उस यज्ञम यज्ञ को तु राजसम राजस राजि ज्ञान विधि सृष्टान्न मंत्रही दक्षिण श्रद्धा विरह यम पिचछते पदछेद विधि असृष्टान्न मंत्रहीन अदक्षिण श्रद्धा विरह मसक्षते अन्वय एवं शब्दाथ विधि शास्त्र विधि से हीन असृष्टान अन्नदान से रहित मंत्रहीनम बिना मंत्रों के अदक्षिण बिना दक्षिणा के और श्रद्धा विरहित बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ यज्ञ को तामस यज्ञ परिच्छति कहते हैं देव गुरु देवद्वीज गुरुप्राग्पोजनम शौचमाजव ब्रह्मचर महिंसा चारीर तप उच्यते पर छेद देवद्विजगुप्राग्य पूजन शौचमा आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा चारीर तप उच्य से अन्वय एव प्रागे पूजन देव देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन शौच पवित्रता आर्जवम सरलता ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य च और अहिंसा अहिंसा यह शरीरम शरीर संबंधी तपह तप उच्यते कहा जाता है अनुद्वेगक वाक्यम सत्यम प्रियहित य स्वाध्याय स्वाध्याभ्यसन वम तप उच्य पदछेद अगकवाक्यम सत्यम प्रियहित यध्यायाभ्यसन चम तप उच्य अन्वय यत् जो अनुद्वेगकरम उद्वेग न करने वाला प्रिय प्रियहितम प्रिय और हित कारक, च एवं सत्यम यथार्थ वाक्यम भाषण है च्या, तथा जो स्वाध्याय अभ्यसनम शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है तत एव वही वामय वाणी संबंधी तपह तप उच्यते कहा जाता है मन प्रसाद सौम्य मौन भाव विग्रह भावसंशुरी तपोमानस्य पदछेद इति एतत् सौम्यम मानसम् उच्यते भावसंशुतपनस एव शब्दार्थः मन प्रसादः मन की प्रसन्नता सौम्यत्व शांत भाव मौनम भगवत चिंतन करने का स्वभाव आत्मविनिग्रह मन का निग्रह और भावसंशुद्धि संशुद्धि अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता इति इस प्रकार यह मानस मन संबंधी तपह तप तप उच्य कहा जाता है श्रद्धया पर तपस्तमर अफलाकांक्षुक्त्व परिचछति पदछेदया तपत तपह तत्म नरह अफलाकांक्षी युक्त सात्व परिचछते अन्वय एव शफलांक्षी फल को न चाहने वाली युक्त योगी नर पुरुषों द्वारा पर्यापरम श्रद्धया श्रद्धा से तपतम किए हुए तत उस पूर्वोक्त त्रिविधम तीन प्रकार के तप तप को सात्विक परिच्छते कहते हैं सत्कार्मान क्रियते तदीह सत्कारनपूजाथम तपोदंभेन च्रीयते तह प्रोत्तराजसम चलमध्रुव पदछेद सत्कार क्रियते तत इह प्रोत्तम राजसम चलम अध्रुव अन्वय एवं शब्दार्थ जो तप तप सत्कार मान पूजार्थम सत्कार मान और पूजा के लिए तथा च एव अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से वा या दंभेन पाखंड से क्रियत किया जाता है तत वह अध्रुवम अनिश्चित एवं चलम क्षणिक फल वाला तप इह यहां राजसम राजस प्रोक्तम कहा गया है मूढ़ मूढ़ग्रहेणात्मनो यत पीड़या क्रियते वा परसनाथ तत्मसदा मूढ़ग्राहिण आत्मनः यत् पीडया क्रियते वा तपत्सादनाथ शब्दार्थ यो तप तप मूढ़ग्रहीण पूर्वक हट से आत्मन वाणी और शरीर की पीड़या पीड़ा के सहित वा अथवा परस्य दूसरे का उत्सादनार्थम अनिष्ट करने के लिए क्रियति किया जाता है तत वह तप तामसम तामस उदाहरितम कहा गया है दातव्य दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे तद्दान सात्व स्मृत पदच्छेदः इति दात दान दीयते अनोपकरि देशे काले तत् दान सात्व स्मृत अन्वय एवं शब्द दातव्य दान देना ही कर्तव्य है इति ऐसे भाव से यत जो दानम दान देशे देश च तथा काले काल च और पात्रे, पात्र के प्राप्त होने पर अनुपक उपकार न करने वाले के प्रति दियते दिया जाता है तत वह दानम दान सात्विक सात्वस्मृत कहा गया है यत्तु यू प्रत्युपकाराथ मुद्द्य पुनः दीयते चरक्लिष्ट तद्दानज संस्मृत पदछेद यू प्रत्युपकाराथ फलम फल उद्दीश्य वुन दीयते चरक्लिष्ट तत्द राजस्मृत अन्वये शब्द तु किंतु यु जो दान पिक्लिष्टम क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराथ प्रत्युपकार के प्रयोजन से वा अथवा फलम फल को उद्देश्य दृष्टि में रखकर पुनः फिर दियते दिया जाता है तत वह दानम दान राजसम राजस राजस्मृतम कहा गया है अदेश्य दीयते पदच्छेदः तत्मसदात पदछेद अदेश अत्रेभ्य दीयते असत्त अवज्ञात तत् मस उदाहृत अन्वय शब्दार्थ शब्द जो दान दान असत्कृत बिना सत्कार के वा ववा अवज्ञात तिरस्कारपूर्वक आदेश अयोग्य काल अयोग्यशकाल में और कुपात्र के प्रति दियते दिया जाता है तत वह दान तामसम तामस उदाहरितम कहा गया है ओम ओं तत्तिनिर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन नेद यज्ञाश्च पुरा याच विरा पदछेदेशमृता ब्राह्मणा तेन च च चाचता पुरा अन्वय एव श तत् सत सत ऐसे यह त्रिविध तीन प्रकार का ब्रह्मण सचिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश नाम स्मृत कहा है तेन उसी से पूरा सृष्टि के आदिकाल में ब्राम्हड, और ब्राह्मेद वेद तथा यज्ञाह, तस्मादो चा यहाँ यज्ञादी प्रवर्तन्ते तस्मादारहृत यज्ञक्रिया ब्रह्मवादिनाम। तस्मात् पदछेद इति उदाहृत यज्ञ दान प्रवर्तन्ते क्रिया प्रवर्त विधानोता सतत ब्रह्मवादीनावय शब्दार्थः तस्मात् इसलिए ब्रह्मवादीना वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की विधानोक्ता शास्त्रविधि से नियत यज्ञ दान तपक्रिया यज्ञ दान और क्रियाएं सततम सदा ओम ओम इति इस परमात्मा के नाम को उदाहृत्य ही प्रवर्तन्ते आरंभ होती हैं तदितनभिसंध्याय फल यज्ञतक्रिया दानक्रियाध क्रीयते मोक्षकांक्षी पदछेद तत इति अनिधा फल यज्ञतक्रिया दानक्रियाध क्रीय मोक्षकांक्षी अन्वय एव शर्था नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है इस भाव से फलम फल को अनभिसंधाय अनाभिसंध्या चाहकर विविधा नाना प्रकार की यज्ञ यज्ञ तप रूप क्रियाएं च तथा दान दान रूप क्रियाएं मोक्षकांक्षी कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा क्रियंते की जाती हैं सद्भाव साधु भावित प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा पार्थ युज्यते पदछेद इति सद्भाव प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्दह पार्थ युज्यते सत्द पाथ युज्य अन्वय इति इस प्रकार सतकारत य परमात्मा का नाम सद्भावी सत्यभाव में चर साधुभावी श्रेष्ठ भाव में प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है तथा तथा पार्थ हे पार्थ प्रशस्ते उत्तम कर्मणि कर्म में भी सत्स सत, शब्द का युजते प्रयोग किया जाता है यज्ञ दाने स्थिति सदिति चोच्यते स्थित सदी चोच्य से कर्मच्वाधीयते पदछेद यज्ञ दाने स्थिति चिति उच्यते कर्मचे तथीय सवीये से अन्वय एव, एव, एव च तथा यज्ञ यज्य, तप च और दाने दान में या जो स्थिति स्थिति है सा वह एव भी सत सत इति इस प्रकार उच्यते कही जाती है च और तदर्थियम उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म कर्म एवं निश्चयपूर्वक सत इति ऐसे सत्तीधीयत कहा जाता है अश्रद्धया हूत दत्त तपस्त असद पाथ नीत नो इद्छेद अश्रद्धया हूत दत्त च यत् असत् इति उच्यते असत्य पाथ ना चेत नो शब्दार्थः पार्थ हे अर्जुन अश्रद्धया बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दत्त दिया हुआ दान एवं तप्तम तपा हुआ तपह तप और यत जो कुछ भी कृतम किया हुआ शुभ कर्म है तत् वह समस्त असत असत इति इस प्रकार उच्यते कहा जाता है इसलिए तत् वह नो न तो इह इस लोक में लाभदायक है चर न प्रेत्य मरने के बाद ही ओम श्रीमद् ओ तत्सद्रीमद्भगवद्गीताषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगी श्रीकृष्णाजुन संवादी श्रद्धा विभाग योगनाम सप्तशोध्याय